पतंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उन्नीस गुणसाम्यम अनुद्रिकूनम च महामते उच्यते हेतु प्रधानमंत्री परम् हे महामते गुणों की साम्यावस्था जो कि गुणों से न्यून या अधिक नहीं है प्रकृति हेतु प्रधान कारण और पर कहलाती है सांख्य सूत्र में भी ऐसा बतलाया गया है यथा सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही अर्थात सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था प्रकृति है विशेष वक्तव्य गुण गुणपर्वणि जैसे बाँस के दंड में पूरी होती है सबसे ऊपर की पतली सूक्ष्म होती है और क्रम से नीचे की मोटी स्थूल होती जाती है ऐसे ही प्रकृति अलिंग सूक्ष्म है लिंग मात्र महतत्व उससे स्थूल है और लिंग मात्र की अपेक्षा अविशेष अहंकार तन मात्रा स्थूल है और अविशेष की अपेक्षा विशेष स्थूल है इसलिए गुण प्रमाणि का अर्थ यह हुआ कि इन चारों विभागों में गुण विभक्त है अर्थात ये चार गुणों की अवस्थाएं हैं सांख्य तथा योग में जड़ तत्व को तीन विभागों में विभक्त किया गया है प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृति और प्रकृति अप्रकृति पहला प्रकृति नाम तत्व के कारण का और विकृति नाम कार्य का है तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप जो अव्यक्त प्रधान है वह केवल प्रकृति है विकृति नहीं इसी के इस सूत्र में अलिंग संज्ञा दी है क्योंकि इसका कोई व्यक्त चिन्ह नहीं है दूसरा महत अहंकार पंचतन मात्राएँ ये सात प्रकृति विकृति हैं क्योंकि ये सातों कार्य कारण स्वरूप है अर्थात महत्त्व प्रकृति का कार्य और अहंकार का कारण है अहंकार महतत्व का कार्य और पांचों तन्मात्राओं का कारण है और पांचों तन्मात्राएँ अहंकार का कार्य और पाँचों स्थलभूतों के कारण हैं। इनमें से महतत्व की संज्ञा लिंग है क्योंकि वह गुणों का प्रथम कार्य परिणाम चिन्ह मात्र सत्ता मात्र व्यक्त है और अहंकार तथा तो पाँच तन्मात्राएँ तो तो इन छह की संज्ञा अविशेष है क्योंकि इनमें शांत घोर और मूढ़ रूप विशेष धर्म नहीं रहते हैं तीसरा पांच स्थूलभूत पांच तन्मात्राओं के कार्य और ग्यारह इंद्रिया अहंकार के कार्य ये सोलह विकृति अप्रकृति है क्योंकि ये स्वयं कार्य है और किसी का कारण नहीं है इन सोलह की विशेष संज्ञा है क्योंकि इनमें शांत घोर और मूढ़ विशेष धर्म रहते हैं चेतन पुरुष अप्रकृति अविकृति है अर्थात वह न किसी का कार्य है न कारण है अपरिणामी गुटस्थ नित्य है यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि तीनों गुण सब धर्मों में परिणाम को प्राप्त होने वाले न नष्ट होते हैं न उत्पन्न होते हैं किंतु अतीत अनागत वर्तमान रूप से विषम अवस्था में उत्पत्ति विनाशशील प्रतीत होते हैं जैसे कि लोक में देवदत्त दरिद्र हो गया क्योंकि उसका धन हरण हो गया और गाय आदि पशु मर गए यहाँ दरिद्रता का व्यवहार गाय आदि के मरने से उसमें आरोप किया जाता है न कि उसके स्वरूप से हानि होने से इसी प्रकार गुणों का समाधान है अर्थात कार्य की उत्पत्ति विनाश रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता गुणत्व धर्म सर्वदा एक सा बना रहता है